मदन गोपाल जी के अमृत भजनों का हम पान कर रहे थे और साथ में तबले पे संगत थी हमारे शिव पंडित की आज थोड़े से रीते रह गए हमारी हमारे स्नेहमयी मई पूजा के भजन अमृत का पान उससे हम प्यासे रह गए अमृत भजन है कि सत्संग की चर्चा हमने अभी भजन में सुनी है क्या हम सत्संग का अर्थ जानते हैं बहुत सीधा साधा अर्थ है सत माने सत्य और संग माने साथ करना जो भजन कैसे सुने जाते हैं तीन प्रकार के लोग भजन गंगा का अनुपान करते हैं मेरे पास एक पत्थर का टुकड़ा है एक कपड़े का गोला है और एक चीनी का लड्डू है खांड का बना हुआ है। मैं परात में जल लेता हूं यह जल मेरा भजन गंगा है सबसे पहले पत्थर को डाला वो डूबा भजन गंगा में निकाला तो पत्थर है थोड़ा सा गीला था हवा लगी वो भी गया सत्संग कोई भजन सत्संग नहीं है फिर कपड़े के गोले को डाला उसके रोम रोम में जल समाया कहा कैसे ने भजन का रस लिया भूले के तो रोम रोम में भजन बसा बहुत आनंद लिया इसने निकाला भौतिकताओं की वासनाओं की धूप लगी पानी उड़ गया कपड़े का गोला फिर कपड़े का अब सत्संग गंगा का रस उसमें नहीं है फिर हमने उस खांड के गोले को उसमें डुबाया निकाला तो क्या निकला कुछ भी नहीं वो तो गुल गया कहने लगे क्या इसने भजन बोले तो घुल मिल गया इसी ने रस लिया और रस लिया ही नहीं रस दिया भी बोले सो कैसे कहा भजन गंगा का रस इस खांड के बोले में जो मिला तो मधुर शरबत बन गया भजन इसको कहते हैं कहा भजन पिए नहीं जिए जाते हैं कि सत्संग हो माधुर्य मिठास उन्माद और न्यौछावर के भाव के आंदोलन के साथ हो उसे भजन गंगा कहते हैं सब्जियां कच्ची भी खाई जा सकती हैं पका करके बढ़िया मीठे नमकीन व्यंजन बना करके भी उन्हें परोसा जा सकता है तो भजन सत को सुंदर व्यंजन बनाकर हमारे सामने रखते हैं वो केवल सुने नहीं जाते खाए जाते हैं तभी तो स्वाद भरपूर मिलता है अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हमने मनाई और उसमें हमारी चर्चा थी कि गुरुकुल में वेदों को पढ़ाने के लिए इन रहस्य लीलाओं को हम किस प्रकार ग्रहण करते थे तो हमने विस्तार से जाना बहुत अच्छी प्रकार से जाना कि मेरे ही जीवन को प्रभु लीलाओं के द्वारा दिखाते हैं मोआंद मिथ्याभिमानी मन कांस है जिसकी दसों इंद्रिया बहिर्मुखी हैं और इस कंस के इस शरीर रूपी जेल में वसुदेव अग्नियों का देवता आत्मा है और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला नवदुर्गाएं हैं अग्नियां अग्निया है है जब भी बालक उत्पन्न होता है तो इस शरीर रूपी जेल में उत्पन्न होता है और उन्हें वसुदेव और देव की ही आज भी उत्पन्न करते हैं किसी मां को उंगली बनानी नहीं आती पिता एक अंगूठा नहीं बना सकता दंभी व्यक्ति अंधा होता है लेकिन जो विनम्र है वो सत्य को सहज ही पा लेता है और उसके सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंच जाता है दंभ के अंधे ज्ञान का दिखावा आडंबर करते हैं लेकिन जो विनयशील हैं, वो उसके मर्म को पालेते हैं तो जब भी बालक उत्पन्न हुआ इस शरीर रूपी जेल से बाहर आया बनाया था वसुदेव और देवकी ने लेकिन जो पालने वाले हैं वो हैं नंद और यशोदा कि मेरा बेटा है अरे तेरा तुझे हाथ बनाना नहीं आया तेरा बेटा कहां से है तूने कब बनाया तुमने कब बनाया उसे नहीं जानते और केवल असत्य दम्ब और मिथ्या विमान जीते हैं जबकि सच क्या है कि शरीर का एक कोष बनाना आया नहीं हमको हम विद्वान कौन है ये विद्वता का दंभ कौन कर सकता है ये गुरुकुल है ये वेद की पाठशाला है जहां विनम्रता ही इसका प्रमाण है और हमने देखा कि भगवान प्रकट हुए फिर असुर लीलाएं हैं पूतना पूत माने पवित्र ना नहीं अघासुर अघ अग माने पाप अज्ञान अंधकार असुर माने सुरत्व से हीन गंदे विचार बका सुर छल कपट दम भर ढो तो हमें जाना था कि हमारे दो लिविंग डिसिप्लिन हैं वी हैव टू वेस्ट दैट वी कैन लिव अपॉन एक कंस का के साथ जीना है और दूसरा हर असत्य ज्ञान को धोकर भगवान की सत्संग की भजन की अमृत राह लेना है तो कृष्ण की राह जो हमें लेनी है सबसे पहले भगवान मथुरा में प्रकट होते हैं और गोकुल में पधारते हैं तो कहा गो माने इंद्रियां गो माने प्रकाश गो माने ग्रह गो माने धरती माता लेकिन यहां गो इंद्रियों के अर्थ में है का इंद्रियों के कुल अर्थात परिवार में जब गोविंद आए कि मेरी इंद्रिया गो, गोविंद को ही ले हर ओर से तो जीवन गोकुल हो जाए कितना सुंदर भाव है राम मैं सब जग जानी किस धरती पर अच्छाई और बुराई दोनों हैं बुराइयों को देखूंगा तो मेरा चेहरा भी तो कलुषित हो जाएगा मेरा मन भी तो घूरे का ढेर बन जाएगा क्योंकि बुराइयों का या घूरे का भान शुकर करता है तो ये तो शुकर वृत्ति है तो कहा इंद्रिया बने गोकुल मन सहज ही वृंदावन हो जाए हा और मन के इस वन में वृंदा के इस वन में अनहद बांसुरी गोविंद की फिर बजती ही रहे उसके रूप रसमाधुरी का अमृत सदा बना रहे इंद्रियां हो गोकुल मन हो वृंदावन फिर चलो मथुरा एक काम बाकी है मत माने मंथन करना और माने हृदय आओ आज अंतर हृदय को मथ डालें आज इस कंस को इन मनोवृत्तियों को मिटा दें जो भटकाती मुझको मेरा कोई शत्रु नहीं मेरा स्वभाव ही मेरा मित्र है और शत्रु है आओ इसमें कंस भाव हटा दें ये मित्र हो जाए चलो मथुरा मत डाले अंदर हृदय को मथुरा और कहा है मथुरा यमुना के किनारे यमु ना है यह यमराज अर्थात मृत्यु का देवता नहीं है जहां मेरा गोविंद है वहां एक ये सुंदर मनोरम मार्ग है जिसमें जीवन धन्य हो जाता है कोई भटकाव नहीं आता है ये संत की राह है इसमें दम्ब नहीं है इसमें छेला चंदा मठवाद भी नहीं है णी मात्र की चरण रज को जो शिरोधार्य करता है संत वही होता है क्योंकि जब नारायण सब में व्याप्त है तो मैं बड़े होने का दंभ कहां से ले आऊं क्योंकि जब तक ईश्वर न मिटाऊं मैं बड़ा कैसे बन पाऊं तो वो सचराचर की चरण रज को माथे से लगाता है अब जरा कंस की राज है मोहान मिथ्याभिमानी मन कंस है उसकी दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति ये मेरा है ये मुझे मिल जाए हाय मेरी प्रॉपर्टी मेरा सामान खबरदार कोई देखना मत इधर और मैं हिस्सा बांट नहीं करूंगा अपनों से भी मेरा है ना ये अस्थि है हा? और प्राप्ति दूसरों का ये और प्राप्त कर लू मनकंस की ये दो पत्नियां हैं जो बांधती हैं हमें फिर दृणावर्त अगासुर बकासुर का सुर प्रलंबासुर ये सारे असुर हमारी जिंदगी का बाजा बजाते हैं कहते तो हम भजो राधे गोविंद बैठे कंस की गोद में क्या भजन गाएं जरूर हमने भजन गाए हैं लेकिन किसकी गोद में बैठ के महाराज कंस की गोद में बैठ के अस्थि के चरण दबा के हम वही तो बैठ के भजन गाए हम गोकुल क्यों नहीं हुए हमारे मन वृंदावन क्यों ना हो पाए और गुरुकुल के लड़के ग्यारहवें वर्ष में मेरे पास आते हैं मन के खाली घड़े इस सुंदर वेद भक्ति के अमृत रस से भरपूर लबालब भर जाते हैं और जब कांस और उसकी असुर और उसकी पत्नियां हमारे जीवन का सर्वनाश कर देती हैं तो कंस सोचता है और उसकी पतनियां भी सोचती हैं कि अब महाराज जरासंध को यह आदमी सप्लाई होना चाहिए एक पैकेट के रूप में एक पैकेज में तो वो एक चिट्ठी लगा के तुम्हें जरासंध के घर भेज देते हैं जरासंध महाराज कंस के ससुर हैं हमने जन्माष्टमी की कथा में सुना और अस्थि और प्राप्ति दोनों उनकी बेटियां है जरा माने जीर्ण होना कमजोर होना क्षीण होना खंडित होना जरावस्था बुढ़ापे को कहते हैं और संध माने ये संधियां तब वो रोग बीमारियां व्याधियां बन के जरा संद तोड़ती तुम्हारी संधियां और तुम पहुंचा दिए गए अस्पताल में अपनी ही संधियों पे सड़ते हुए पीड़ाओं को जीते हुए जरा संध ने पकड़ लिया है जरासंध आ गया है एक ये भी जीवन है बोले अब चाहे जितना भजो राधे गोविंद गाओ तुम्हारे भीतर से जरा संध ही निकलेगा जब समय था डूबने का जब समय था पाने का तब तू तो पी रहे थे विषयों को खा रहे थे वासनाओं को और भूल गए थे कि ये कंस और उसकी पत्नियों की लीला में फंसे हो यहां न कृष्ण है न गोकुल है न वृंदावन है सिखा कि चीनी के गोले जैसे भजन के रस में समाओ कि ये रस भी मधुर रस शरबत हो जाए जीवन कामृत हो जाए और जब जरा खूब अच्छे से तुम्हें तोड़ डालता खूब अच्छे से तो वो तुमको पैकेट बना करके अपने मित्र काली यमन को भेजता है कहता है मेरी बेटियों ने मेरे जामाता ने और मेरे माया हुई असुरो ने इसका भरपूर आनंद उठाया है गाता तो ये भजो राधे गोविंद है लेकिन मजा वही लेते रहे और मैं जरा संध था मैंने इसकी सारी संधियां बजा करके आ, इसकी सारी हवा निकाल दी है मित्र काल यवन तोहफे के, के तौर में ये पेश है तुमको आ, पान बनाए के चबाए ले उसको काल माने समय यव माने बीज और ना माने नहीं वो वक्त जो तुम्हें चिता की लकड़ियों पर निर्वीज कर दीता काल यवन आया है ले गया उठा के मौत की गुलामी में जा रहे हो तुम ये जिंदगी है तुम्हारी और ये सच है तुम्हारे भजनों का क्योंकि पत्थर से डूबे थे तो थोड़ी देर के लिए गीले हुए पत्थर फिर पत्थर थे भजन का रस उस चीनी के गोले की तरह मिलो उसमें कि रस रस हो जाए और बढ़ जाए गोविंद ऋग्वेद में हैं हम लोग अपने अपने आज की ऋषा खोल लें हमारे वर्तमान ऋषि हैं आजीर गति सुन शेप आजीर गति कहते हैं आधा टेढ़ा लटपट अभी इधर गए अभी इधर गए और सुन कहते हैं सुनन सुननी सुनक इन सब का एक ही अर्थ होता है कुत्ता शौनक माने पिल्ला शब्द कोश उठाओगे तो मिल जाएगा सुन शेप ऋषि ने नाम रखा सुना शेप जब इकट्ठे आते हैं तो इनका अर्थ होता है श्वान निद्रा वाला किस भटकती हुई इस मानव योनी में भी जो श्वान निद्रा वाला है अर्थात जिसे सोते में भी विषय नहीं पकड़ सकते वो उस कुत्ते की तरह सतर्क है कि जरा सी आहट पर तुरंत नींद से उठकर मालिक के हित में भागने लगता है जो होगा सुनाशेप वो पाएगा वेद और जिसकी निगाह पैसे धेले पर होगी दम्ब पर होगी चेले चमचों पर होगी वो पाएगा कांस, जरासंध और काल्यवन तो आज की ऋचा में आए हम निरंतर ऋग्वेद से आरंभ हुए हैं ऋषि ऋषि कर पढ़ते जा रहे हैं प्रत्येक ऋचा को पढ़ते आ रहे हैं और सभी ऋचाओ ने संवेद स्वर से जिस यज्ञ की स्तुति की है वो यज्ञ वो नहीं जो हम बाहर कर रहे हैं कहा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की अग्नि है प्राण वायु ही यज्ञ का उप ऋत्विज उपाचार्य है और संपूर्ण सचराचर ये शरीर भी सामग्री है ये सामग्री जब पेड़ों के गर्भ में यज्ञ हुई आत्मा और प्राणवायु के द्वारा तो ये अन्न के रूप में पुनः प्रगट हुई वो अन्न आदिक ने जब शरीर में दो बर्तनों में प्रवेश पाया आत्मा ने इसका यज्ञ किया ब्रह्मज्वालाओं में तो वही भोजन रक्त मास के कणों में बदल गर्भ में शिशु का रूप पाया और कहा जीव ही यजमान है हम सब यजमान है बाहर का यज्ञ जो हम कराते थे गुरुकुल में बच्चों को जैसे कबूतर से, से का पढ़ाते पढ़ाते हैं वो काखा का पढ़ाते थे और आज हमारे सारे धर्म समाज वहीं तक रुके पड़े आज की ऋचा खोलो देखो धारा का ध्यान रखना तो एक एक शब्द समझ में आएगा क्या कह रहे हैं आज हाँ ये ऋषि भी समापन की ओर है और फिर हम हिरण्य ऋषि की ओर बढ़ेंगे अंगीरस ऋषि हैं हमारे हम उनका पाठ करेंगे क्या कह रहे हैं कष्ट उषाह कद प्रिय भूजी मरतु अमरत कम नक्श विभावरी देखिए यदि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो ये शब्द ऐसे नहीं है कि जिन्हें आप ना समझ पाए का कष्ट किसमें स्थित होती उषा भोर हमारी कौन लाता जीवन की फिर एक सुहानी सुबह कष्ट उषा शब्दों पर ध्यान दो संधि विषेक भी देखो वेद में पाणिनि का व्याकरण नहीं चलता है ये सारस्वत संत होते हैं कष्ट उषाह किस से होती है भोर? कौन लाता है फिर एक सुबह सुहानी जब जीवन मौत का आवरण ओढ़कर मृत्यु के अंधेरे में हो जाता है खो कौन देता उसे एक नई सुबह कौन भस्मी को फिर जीवंत करता अन्न में यज्ञों के द्वारा कौन उसे वरद करता इन मनोरम नेत्रों से कौन देता ज्योत्ना इन आंखों को खस्त उशा? वेद हमारे जीवन का अमृत है एक सनेत्र भक्ति का प्रतीक है अंध भक्ति धृतराष्ट्र और गांधारी के समान है सनेत्र भक्ति वासुदेव है कहा कष्ट उषा किसने दी मेरी आंखों को रोशनी फिर से किसने दिखाई फिर एक सुबह नहीं खो गया था जब मैं मौत के अंधेरों में और इसको व्यापक अर्थ में लेना कि जब सचराचर का कण कण महाप्रलय को प्राप्त हो सूक्ष्म परम ब्रह्म में विलीन हो चुका था किसने उभारे ये ग्रह नक्षत्र ये पृथ्वीयां कौन फिर जीवन को कोलाहल दे गया कौन था जो मौत की नींद से फिर मुझे उठा गया अरे किसने प्रदान किए ये नेत्र मुझे मैं देख सकूं किसने दी ये रोशनी मुझको कद प्रिय भूजे मर तो अमरता किसकी प्यारी भूजाओं से मैं किसके पावन हाथों से मैं मृत्यु को पछाड़कर फिर मृत्यु से रहित हुआ फिर जिया मैं फिर उठा मैं अरे कौन है वो कौन लाया था मैं किसने उठाया मुझे है ना? कम नक्श से कम नक्श से विवाह और किसने चित्रित कर दी ये सुंदर दृश्या बनी ये सचराचर ये पेड़ पौधे ये सौंदर्य कौन ले आया मैं तो उस मिट्टी में खेत की सो गया था गति गंतव्य अभिव्यक्ति से भी शून्य था मैं चेष्टाएं भी न थी पास मेरे मुझे फिर सजीव किया किसने कौन लाया जीवन के कोलाही में किसने सजाई ये विभावरी बहुत सुंदर शब्द है बहुत दिनों बाद सुनने को मिल रहा है आ, आ, विभावरी बहुत बढ़िया नाम आजकल विवाह नाम तो रख लेते हैं वरी नहीं लगाते विवाह कि चारों ओर फैलता ये सौंदर्य ये सुंदर दृश्यावली कौन अंकित कर गया वो यज्ञ ही तो है वो आत्मा ही तो है वो मुझ में है मैं उसमें हूं वो घटघटवासी है मेरी हर सांस एक धड़कन हर सोच विचार और ज्योति ये उसका मनोरम संगीत ही तो है मैं बजता हूँ तो उसकी दया कृपा से भजन बनता हूँ तो उसकी कृपा से सुनाता हूँ तो सुनता हूं तो जीता हूं तो और उसमें रोमांचित डूबता हूँ तो भी वो ही तो है वो ही तो है यह आज की रिचा है आपकी हाँ और ब्रह्म सूत्र भी खोल लें दूसरे अध्याय का सोलवा सूत्र है ये क्या कहा कहा श्रुतोपनिषद कगत्य भी कगत्यंच इसकी संधियां संधि विचेद करेंगे कहा श्रुता उपनिषद निषद अथवा दोनों हलंत हो जाएंगे दोनों रख सकते हैं आप श्रुता उपनिषद अगत यहां का का लोप होगा और मात्राएं आगे पीछे हो जाएंगी अगत अभिधा अभिधा नुता श्रुतियों में ऐसे श्रुत माने सुनना होता है श्रुतियों में अर्थात वेदादिकों में उपनिषद उपनिषद आदि में उपमान व्याप्त होना और निषद माने होता है बैठना वेद गंगा के समीप बैठकर वेद रूपी अमृत गंगा के पास बैठकर संत ऋषि मनीषी जनों ने जो अमृत जल का लोटा उठाया गंगा की बगल में बैठकर गंगा में व्याप्त होकर जो अमृत पाया उपमाने व्याप्त होना निषद माने बैठना वो उपनिषद हो गए हाँ ये नहीं खाली उपनिषद एक ग्रंथ का नाम है हा संस्कृत चाहे अथवा अमर कोश का कोई ऐसा अक्षर भी नहीं जिसका अर्थ ना हो तो क्या कहा श्रुता उपनिषद अगत है ना जिनकी गति नहीं होती अर्थात जो अगम है नित्य है जो तो अगमागम निगम मागम जो हमारे वेद पुराण शास्त्र आदि हैं इन सब में अभी माने उसमें सम्मुख होकर व्याप्त होकर धारण करना है ना माने हमको चा इन सभी ग्रंथों में क्या नाकार थे तथा श्रुता वेदादि तथा उपनिषद तथा अगत ईचा सम में लगता जाएगा इन सब में अपने भीतर जाकर आत्मा को धारण करने की बात कही गई है कि वो ईश्वर वो सत्य वो परम ब्रह्म हम सब में बैठा हुआ है ये ब्रह्म सूत्र है आज का हा? आप लोगों ने सबने शब्दार्थ के साथ लिया है पीछे बोर्ड से तो कहा श्रुतो उपनिषद अगत्य अभी था न ची श्रुतियों में उपनिषद आदि में अगम निगम आदि ग्रंथों में आत्मा में ही आत्मा जो हमको अंतर में धारण कर रहा है उसी में हम सबको व्याप्त होना है यही मार्ग है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंगड़े बन माए और इस प्रकार हमने देखा भगवान की लीला कथाओं में भी जो अभी हम जन्माष्टमी मना है कि प्रत्येक कथा कोई कथा भर नहीं है वरन बच्चों को इन कथाओं और लीलाओं के द्वारा हम उनके जीवन का अमृत बढ़ाते हैं और वेद के इन ऋचाओं के साथ अभी हमने भगवान श्री रामचंद्र के लीला काव्य को लिया हुआ है और जैसा कि मैंने मैं हर बार दोहरा रहा हूँ जिससे आप लोगों के मन में संदेह न रहे कि लीला शब्द का अर्थ होता है नाटक जैसे केजी क्लास में छोटी क्लास में प्राइमरी क्लास में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं पढ़ो कबूतर से का खरबूजे से ख गाय से गा तो अब यहां क्या उनको कबूतर खरबूजा, खरगोश अथवा गाय पढ़ा रहे का गा का ज्ञान करा रहे तो जिस प्रकार अध्यापक नाटकों के द्वारा बच्चों को अक्षर ज्ञान कराता है कि जिससे वो पास हो और अगली कक्षा में जाए तो इन महाकाव्यों में हमने इतिहास को उदाहरणार्थ लिया है गुरुकुल में बच्चों को उनके जीवन की कख पढ़ाने के लिए अपने जीवन को पढ़ो अपने को जानो दुर्लभ है ये मनुष्य की जोनी और अति मूल्यवान है जीवन के क्षण तो श्री राम की का इतिहास का पर महाविष्णु की लीला का जो मूल समय है वो साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब सारे विश्व ने इस बात को स्वीकार कर लिया है क्योंकि जो धनुष कोडी पुल के खंभे हैं उनकी कार्बन डेटिंग इतनी ही दूर पे आके टिक है उसी महाकाव्य को जब गुरुकुल शिक्षा को पुनः द्वापर अंत में एक बड़े भारी महाविनाश के उपरांत उभारने की बात आई तो उस समय यह हुआ कि शिक्षा में अतीत के उस ऐश्वर्य में नारायण के स्वरूपों को भी लीला कथाओं में छात्रों के जीवन में ढाल लाया जाए और क्योंकि सनातन धर्म ईश्वर भजाने में विश्वास नहीं करता वो तो हर छात्र को ईश्वर तुल्य बनाने में विश्वास करता है वृद्धा बलि और भजन गाते हैं भाण पुत्र तो नक्शे कदम जाते हैं यही गुरुकुल शिक्षा का वैदिक कालीन भाव है कि जहां दस इंद्रियों को रखने वाला अर्थात निग्रह करने वाला मन दशरथ है और दस इंद्रियों को दस मुग बना मायाओं के पीछे भागना दस इंद्रियाओं की भूख सजाए सबको बटोर के एक लंका बनाने की कल्पना दशानंद रावण है और हम एक एक बात जान के आए इस समय हमारी कथा का प्रसंग ऋषि ऋषिमूग पर्वत पर आया हुआ है भगवान राम के कि कहने पर बाली को युद्ध के लिए ललकारा सुग्रीव ने पहली बार वो परास्त हुआ भागा जान बचाकर दूसरी बार श्री राम ने उसके गले में माला डाली और इस प्रकार भगवान राम ने पेड़ों की ओर से बाली को वाण से बींद करके धरती पर गिरा दिया अंतिम मृत्यु का वर्ण करने के लिए और जब गिरा बाली धरती पर तो बाली ने कहा जिसने छिपकर मुझसे मुझ पर वार किया है मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं तो भगवान राम सामने आ गए कहा हे श्री राम आपने छिपके मारा मुझे आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप तो वीरवर हैं तो आपने मुझे छिपके मारा क्या ये अन्याय और ये पाप नहीं कहा नहीं बाली मैं मर्यादा पुरुष होता हूं इसीलिए मैंने मेरा धर्म था मेरी मर्यादा थी कि मैं तुझे ओट से मारूं, क्योंकि तू कभी योद्धा नहीं था तू कभी वीर नहीं था कहा क्या कहते हैं मैंने सबको परास किया कहा तूने नहीं तेरे वर ने किया तुझे ये वरदान था और उसी की ओर से तू युद्ध करता था कि जो भी तुझसे लड़ेगा तू तु उसका आधा बल ले लेगा तूने तो वर की ओट से हर महाबल बलशाली योद्धा को निर्ममता पूर्वक वध किया है तो मर्यादा थी कि तुझने भी इसी मार्ग से मारा जाए और क्योंकि मैं मर्यादा पुरुष होता हूं तो मुझे मर्यादाओं को ही तो शिरोधार्य करना था। बाली तू कभी वीर नहीं था तू सदा वर की ओट से दूसरों को परास्त करता रहा है और तू अपराधी था जिस भाई को तू सीने से लगाता रहा पुत्रवत मानता रहा और उसी की को तूने जान से मारना चाहा और उसकी पत्नी का बलात् अपहरण कर लिया और तूने उसे सताना भी चाहा लेकिन उस सती के सतीत के भय से तू तो उसके पास नहीं जा पाया तेरे जैसे अपराधी को वो धरती पर कहीं भी हो वे सब वध करने के योग्य हैं यही मर्यादा है और इस कथा के थोड़ा और गहराई में मर में उतरते हैं फिर से दोहरा लें तो ये क्षण स्पष्ट हो जाएंगे बाली और सुग्रीव दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग देवताओं के वर से उत्पन्न हैं। बाली इंद्र के वर से है और सुग्रीव सूर्य के द्वारा वरदान देने के कारण ये दोनों जुड़वा भाई उत्पन्न हुए वर से हुए इन्हें आशीर्वाद मिले हुए इंद्र कहते हैं मन को आप सब जानते हैं आप तो अर्थ इंद्रियों के अधिपति इंद्र मन को कहते हैं और इसीलिए सूर्य को भी मन का प्रतीक माना गया है इंद्रमाने मन होता है इंद्रमाने देवलोक के राजा इंद्र हैं तो सभी अर्थों में लीजिएगा उसे तो इंद्र के वर्ष अर्थात मन के भावनाओं का भाव लेकर उत्पन्न हुआ है बाली और इंद्र का भाव है दम्भ मिथ्याभिमान आडंबर और दिखावा यदि आप में है तो आप भी इंद्र के पुत्र हैं और दंभी को क्रोधी को दंभी को मिथ्याभिमानी को यदि आप समझाने की कोशिश करें तो वो और उल्टा चलने लगता है और ज्यादा भड़कने लगता है आपका भी बल ले लेता है वो समझाने वाले का भी और ज्यादा क्रोधाए हो जाता है देखो ये गुरुकुल है और मुझे ग्यारह वर्ष के बच्चों को उनके अंतर के भाव बने हैं ये गुरु की प्राथमिकता है ऋचाओं के साथ वो अमृत भी पिएगा और ऋचाएं सरल करने के लिए और ये वो युग हैं जब विद्या की देवी सरस्वती है कि वेद का ज्ञान भी हो और सरस भाव में हो आज विद्या की देवी नीरस्वती ही नहीं कुचक्री हो गई है अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा, और मोटी घूस के लिए हर बाप औलाद को पढ़ा रहा और वहां से पढ़ के जो निकल रहे हैं वो इसके अलावा क्या करेंगे चाहे वो जहाँ जाए चाहे वो जो उनसे कपड़े पहने हाँ, सरस्वती नहीं रही लिए सरस्वती होती तो जीवन के सत्य को गुण गहन सत्य को सरस करके हम तक ला देती और हम कभी ना भटकते तो बाली है दंभ का इंद्र का मन का बेटा और सु माने अलौकिक द्रिव्य ग्रीव माने गर्दन तो गर्दन गर्दन की सुंदरता काहे में है हार में अथवा विनम्रता में विनम्रता आत्मा का भाव है ये सुग्रीव। है। लेकिन दोनों देखने में एक जैसे हैं कि श्री राम भी धोखा खा जाते हैं कि बाली कौन सुग्रीव कौन तभी तो माला पहनाते हैं कि सुनो तुम तो तुम्हारी दम और विनम्रता के भाव इतने जुड़े जुड़े से हैं इतने मिले मिले से हैं जो किसी को भी धोखा दे सकते हैं झुकती कमान भी है झुकता चीता भी है लेकिन ये झुकाव विनम्रता का नहीं होता है ये तो प्रहार है तो बहुत बार मेरी विनम्रता मुझे सावधान होकर देखना है कि सुग्रीव ना होके कहीं बाली तो नहीं है दिखावा ही तो नहीं है और मन में कपट भरा है और झुके चले जाएंगे कि मौका कब पाए और इसे फाड़ गिराए बड़ी सावधानी की जरूरत है और कहा कि जब तेरे भीतर बाली जागे क्रोध और आवेश आए और तू पगला हो जा तो अपने भीतर समाये बाली से बचने के लिए बाली चाहे भीतर है चाहे बाहर है चाहे सामने है उससे बचने के लिए क्या करो ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ अगर किसी दम्भी से टकराव हो गया है और उसका बाली तुम्हें तारणा देने लगा है तो तुम्हारे लिए उचित है कि तुम ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ खाली स्वामी जी लखनऊ में ऋषिमुख पर्वत कहां मिलेगा हा है ऋष्यमूख पर्वत सर्वत्र है ऋषि माने ऋषि माने साधक ऋषि माने साधना और मूक माने मान। जब भी कोई दम भी मिले और कुतरकों की झड़ी लगाने लगे अपने दम और मिथ्या विमान के तांडव दिखाने लगे उससे उलझना मत मौन साधना के पर्वत में चले जाना बाली भाग जाएगा क्योंकि ऋषिमूख पर्वत पर यदि बाली आ गया तो बाली स्वयं भस्म हो जाएगा और यदि तुम्हारे भीतर क्रोध का बदले का आवेश उठे तो और कहीं मत जाना कि कहीं अनर्थ कर बैठो सीधे पूजा के अपने घर के कमरे में जाना ऋषिमूख पर्वत पर अर्थात मौन साधना में चले जाना थोड़ी देर के बाद ये गुबार शांत हो जाएगा और हफ्तों महीनों का उत्पाद कुछ घंटों में शांत हो जाएगा ये पात्र ही नहीं हमारे जीवन का अमृत हमें पढ़ना है और दूसरी चीज ये कि जब बाली ने कहा कि राघवेण मैं आपकी शरण हो मैं सचमुच क्रोध और आवेश में अंधा हो गया और जो बेटी के समान मेरी भाई की पत्नी है मैंने उसे भी सताना चाहा और निंद के लिए मैं उसे मजबूर करता रहा आपने मुझे उचित दंड दिया है बाली की आंखों से अश्रु प्रवाहित हुए देखो मैं फिर कहता हूं अगर कोई दम भी मिले तो इसे त्यागना मत क्योंकि तो उसमें कहीं ना कहीं एक सोया हुआ सुग्रीव भी है हर पापी के मन में पुण्य का एक कोना होता है तो इसलिए पापी को मत दिखाना पाप से दूर रहना क्योंकि संग दोष सारे तप का सर्वनाश कर देता है और जाने कब उसका यह भाव बलवती हो जाए अचानक वो दशानन से दशरथ हो जाए कौन जाने इसलिए किसी के लिए कोई परमानेंट निर्णय मत बनाना जाने कब उसको सुधीर आ जाए और वो धरती का अमृत बन जाए देवता बन जाए जो राक्षस की तरह व्यवहार कर रहे इसलिए किसी व्यक्ति से घृणा मत करना हां उसके पाप और कुचक्र से दूर रहना क्योंकि बचने वाला भी संग दोष पा जाता है और वही करने लगता है जिसके लिए दूसरों को वो मना कर रहा होता है हमेशा याद रखो इस बात अंगद भी आया उसका बेटा है बाली का और आकर के अपने पिता से लिपट गया तो बाली ने कहा सुग्रीव ये मेरा बेटा अंगद है अब मैं इसको तुम्हारे सहारे छोड़ रहा हूं तो सुग्रीव ने कहा ये मेरा उत्तराधिकारी है और यही रहेगा मैंने सदा इसको अपने पुत्र की भांति माना है और आपने भी सदा मुझे पुत्र का स्नेह दिया है मैं वही भाव सदा रखूंगा अंगद मेरे सीने से लगा रहेगा और भाभी की लिए कहा यह तो मेरी माँ है मेरी सगी माँ है मैं इनके सम्मान में इनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा और बाली का प्रणांत हो गया कहा श्री राम की कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं इसलिए कि तुम खाली भजन का ना क्योंकि तुम्हारा जीवन श्री राम लीला है हर पात्रता तुम में व्याप्त है क्योंकि तुम उनके निमित्त हो जगत एक नाट्यशाला है हम बार बार दो आ रहे हैं इसे। जैसे मंच के पात्र केवल पात्रता निभाते हैं उसी प्रकार तुम भी मात्र पात्रता निभा रहे हो थाली पर भोजन से जब तुम एक बूंद रख के नहीं बना पाए खेतों की मट्टी को बटोर के एक अन्न का दाना पेड़ों की अर्थात यज्ञ की शरण हुए बिना नहीं बना पाए तो तुम कोई पात्रता ही तो निभा रहे हो फिर दंभ के अंधे बाली क्यों बने जा रहे आज बाली बनने में हमें बड़ी शान क्यों दिखती है सूचना है ये कोरी कथाएं नहीं है इसमें ज्ञान का साबुन है बैराग्य का जल है कि ज्ञान के साबुन से रगड़ कर बैराग्य के जल से मन के हर कलुष को धो डालो और तब श्री राम भक्ति का निर्मल अमृत पियो भक्ति रस में आओ ये कहना कि कोई भी काव्य खाली भक्ति का है यह किसी सिर ने कहा होगा क्योंकि भागवत के आरंभ में भी जो पहली कथा है उसमें भक्ति रो रही है और उसके दोनों बेटे बूढ़े से ज्ञान और वैराग्य मृत प्राय पड़े नारद पूछते हैं कि तू क्यों रो रही है तू कहती है कि जिसके जवान बेटे अंतिम सांसों पर हो नारद मैं भक्ति हूं मैं रोहूंगी कैसे नहीं ये दोनों मेरे बेटे हैं ज्ञान और बैराग और जब तक ये पुनः जीव इतना हो मेरी पीड़ाओं का अंत नहीं हो सकता नारद तो जिसके जीवन में भक्ति रोती है उस भक्ति मार्गी से मैं पूछना चाहता हूं ये रोती हुई भक्ति तुझे क्या देगी भक्ति है भक्ति और तब नारद जी चारों दिशाओं में घूमते हैं सभी देवताओं के पास जाते हैं और तब वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारों के पास आते हैं तो वे कहते हैं कि हे नारद भागवत की कथा कराओ तभी भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य पुनर् होंगे जीवित होंगे और भक्ति प्रसन्न होगी अब बताओ भागवत कहे के लिए कराई थी तुमने भक्ति के लिए ये ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवा और जीवित करने के लिए का सदग्रंथ जब संत की राह पे होते हैं तो अमृत देते हैं और वही सदग्रंथ जब दंभियों के हाथ में आते हैं तो कागज की एक ऐसी जेल बन जाते हैं जिसमें सब कैद हो जाते हैं उसी में घुट के मरते हैं ग्रंथ वही है थ वही है बाली बाली मत बनो क्यों क्योंकि क्यों जीवन एक लीला है जैसे मंच पर लड़का पैदा नहीं होता मित्र मेरे तेरे घर में भी बेटा पैदा नहीं हुआ था तेरे की तो नहीं हुआ था स्वयं आत्मा उसके बना के लाया था तूने खाली वैसे ही लड़कों की तरह ही तू गाया था भय प्रकट पिपाला दीन दयाला और आत्मा श्री राम नहीं ही बन के शबरी का राम उसकी जूठन पर उसकी देह में रक्त में बदला और आज भी हम सब में बदल रहे वे शबरी के राम हैं, वे हैं। हम शबरी नहीं बन पाए हम दम्भ के बाली बन गए ये हमारा दुर्भाग्य है सोचो विचार करो ये कोरी कथा नहीं है इसके मर्म तक जाओ इसका साबुन लो इससे जल लो और हर मेल को मांझ के थ्रो डालो और फिर श्री राम भक्ति का अमृत रस हर सांस हर क्षण पियो यदि साबुन और जल को अलग कर दोगे तो महिला व्यक्ति को भी मैला करता है बात अंतर की होती है बाहर मटकने लगते हैं बोले रासलीला कर रहे हैं मैंने कहा ये लीला है या व्यभिचार लीला है हा? मैं झूमता अपने अंतर देवता के संग उन्मुक्त होकर तो ये महाराज होता है विषय आंधताओं के ये नाटक रास नहीं हुआ करते लेकिन नहीं जब मैल है और ज्ञान का साबुन और बैराग्य का जल नहीं है मेरे पास तो मैं मैले कुसंग को ही भक्ति बताऊंगा चाहे मैं मठाधीश हूं अथवा सड़क पर घूमता हुआ कोई भी नर्तक क्यों ना हो दोनों में भेद होता है कोई भेद नहीं है जिनके पास ज्ञान का साबुन है जिनके पास उसको धोने का मैल को धोने का विराग वैराग्य विरक्ति रूपी जल है भक्ति केवल वही पाते हैं फिर न पाता कोई और देखो कि जगत एक नाट्यशाला है तुम आज भी रक्त का एक कोष नहीं बना पाए अपने शरीर का केवल इसका प्रयोग ही तो कर पाए तो तुम पात्रता नहीं जी रहे हो तो और क्या जी रहे हो श्रीमान विद्वान हम सब की एक ही अवस्था है हम सब एक जैसे हैं इसीलिए भगवान वासुदेव अर्जुन कहता है कि आप मेरे गुरु हैं गोविंद क्या कहते हैं तू मेरा अतिशय्रिय सखा ऑल कम्यू हमने कोई छोटा बड़ा नहीं और ने कहा है ऋषियों के तालाब पर कि ब्रह्म के उपासक हे ऋषिवर जब जब जात पात में ऊंच नीच के भेद में जाएंगे उनकी तपस्या से अर्जित जल का तालाब भी ऐसा ही मैला और कीचड़ भरा होगा अभेद को भजने वाले यदि भेद में जाएंगे तो वो सर्वनाश में जाएंगे उन्हें कभी अभेद ब्रह्म की प्राप्ति कदापि नहीं होगी तो सीए राम मैं सब जग जाने हा हमें दम्ब मिथ्याभिमान के कुछ कुचक्रों में बैठकर नहीं कि नारायण हे श्री राम आज भी आप घटघट वासी आप ही शरीर रूपी अवध को वध से रहित करते हैं हे राम आपके हटते ही इसका वध हो जाता है इस चिता की लकड़ियों पे चला जाता है जहा राम तहा अवध निवासू जब तक आत्मा श्री राम है ये तन मेरा अवध है राम गए तो गई अयोध्या और फिर भी मैं भूल गया कि जब सांस वही धड़कन वही वही मेरे जूठे भोजन को शबरी का प्यार देता रत्न में बदलता है यदि आत्मा ऐसा न करे तो सात्विक भोजन भी कैंसर बन जाएगा मैं मर जाऊंगा बचेगा ही नहीं। और फिर भी मैं दम ही दम्ब जिये जाता हूं वह सुग्रीव की भी विनम्रता जाने क्यों खो देता हूं ऐठा बैठा इसने ये क्यों किया अरे किया? उसकी इच्छा थी हो गया होगा बात खत्म ज्यादा भाव मत लो अपनी विनम्रता मत खो, राह भटक जाएगी कितना अद्भुत मनोरम क्षण है ये और देखो अंगत क्या है उसकी भी व्याख्या कर डालो दा अंगदाह दाहते हुए अंगों वाला तप आगे आ रहे हैं हाँ? अंगिरा ऋषि आ रहे हैं अंगारों के जैसे तपते हुए आएंगे कि तप भी यदि दंड के बाली के साथ है तो उसका कोई सम्मान नहीं रामायण में उसकी कोई चर्चा नहीं है लेकिन वही अंगद जब सुग्रीव के साथ आता है तो रामायण की चौपाइयां झूम झूम के उसको गाती हैं अंगद का तब सम्मान होता है यदि तप ऐंठ में चला गया है बाली में चला गया है तो उस तपस्वी और तप दोनों का सर्वनाश है इसे सूक्ष्मता से समझो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ है अ वे लिविंग क्योंकि सिर्फ पात्रता जीते मंच के पात्र जब मंच पर आते हैं तो मंच का डायरेक्टर ही कमेटी वाला ही उन्हें कपड़े मुकुट क्रीड़ पहनाता है वही डायलॉग रटाता है तो तू भी जब जगत लीला में आया तो इस जगत लीला के डायरेक्टर आत्मा श्री राम ने भस्मी से अन्न में और अन्न से नवजात शिशु के रूप में ये तेरा वस्त्र बुना और तुझे पहनाया और कहा कि इस जगत रूपी नाट्यशाला में आगे लीला कर यदि नारायण चाहते तो तुम्हें मट्टी से अन्न बनाना अन्न से उंगलियां बनाना भी सिखा सकते थे तुम बच्चा भी बना सकते थे उन्होंने क्यों तुम्हें यह ज्ञान नहीं दिया विधाता ने सारा भार अपने पे क्यों रखा विद्वानों तुमको क्यों नहीं दिया इसीलिए ना कि तू अभी अबोध बच्चा है मां ब्रह्म ज्वाला तुझे अगला क्षण अगली सांस देंगी और मैं पिता होकर तेरा पालन पोषण करूंगा पहले तू जीवन की पाठ्यशाला पढ़ तो ले जब ज्ञानी हो जाएगा तो मैं तुझे यह बनाने का अधिकार भी दे दू ये ज्ञान भी दे दू हम हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं ध्यान से सुनेगी मेरी बात सब जब छोटा बच्चा होता है जब छोटा बच्चा होता है उसके छोटी-छोटी खिलौने होते हैं और छोटी छोटी क्लास में वो पढ़ता है उसे खिलौने लाके कौन देती है अथवा कौन देता है माता पिता बच्चा तो ला लाने से रहा। जब वो पढ़ने जाने लगता है पाठशाला में उसे कपड़े कौन पहनेता है बोलो मां पहनाती उसका बस्ता भी वही बांधती है माता अथवा पिता दोनों में कोई एक उन्हें पाठशाला तक छोड़ने भी जाता है लेकिन जब वो बच्चा आठवीं नौवीं दसवीं क्लास में आ जाता है तब वो कपड़े भी खुद पहनने लगता है अगर मां की तबीयत ठीक नहीं है तो उल्टा सीधा टिफिन भी बना लेता है मैं आप सब से पूछता हूं सारे विद्वानों से सौगंध है आपको राम की देना जवाब मुझको कि यदि तुम समझते हो कि तुम बहुत बड़े हो गए हो हा? बहुत समझदार हो गए हो और सारी पाठशालाओं की डिग्रियां हैं तुम्हारे पास तो मुझे बताओ ये यज्ञ की ब्रह्म ज्वालाएं ये मां आज भी ये तन का कपड़ा ये मोजे जूते तुम्हें क्यों पहना रही? तुम तो बड़े हो गए हो चलो अपने कपड़े अब अप खुद पहन के दिखाओ और आज भी ये भस्मी से आन में तुम्हारा टिफिन ये मां क्यों ला रही क्योंकि वो मानती है कि तुम अभी अबोध हो जानती है कि तुम्हें अभी बनाना नहीं आता है यदि ज्ञान भी दे दिया तो उसके बोझ में दब के रह जाओगे जब यज्ञ ब्रह्म ज्वालाएं और स्वयं आत्मा यज्ञ हम सबका भार अपने ऊपर लादे है तो हम इस विद्वता की अंधता के पाखंड क्यों कर रहे हैं हम एक विनम्र छात्र की भांति जीवन के इन अमृत क्षणों को क्यों नहीं पढ़ रहे मंच पर आए तो कपड़े उसने पहनाए जगत लीला के डायरेक्टर ने आत्मा ने और जब मंच पर लीला खेल के जाने लगे तो कहा सुनो ये कमेटी के कपड़े हैं उतार के जाना होगा और चिता की लकड़ियों पर हम चमड़ी हड्डी सब छोड़ के गए तो हमने किस बात के लिए क्यों कर श्री राम गवाए थे बनते सुग्रीव तो पाते अमृत हम तो बाली बन के ही जीना चाहे थे क्यों क्यों कर और इसी को आज के ऋषा में फिर से दोहरा लो कष्ट उषाह कद प्रिय भुजे मर तो अमरते कर्म नक्श से विभावरी आज ये ऋचा इसके सारे प्रश्न अपनी सांसों में बसा लो कस्त उषा है किसने दिखाई जीवन की भोर मुझे कौन हर रात को ला रहा है सुहानी सुबह में कद प्रिय भुजे और किसकी प्यारी भुजाओं में हर मृत मुर्त, मृत्यु से रहित हो रहा है कौन नक्श से विवाह रही और कौन बुद्धि और विवेक दे रहा कौन कल्पनाओं की दृश्यावली सजा रहा और कौन चारों ओर इस सचराचर को जगमग कर रहा किसने बनाए हैं यह संपूर्ण दृश्य कौन दे रहा मुझे मैं क्या मुझे उसको भूलना चाहिए क्या मुझे दंभ का रावण हो जाना चाहिए क्या मुझे सदा याद